Om puranada अष्टादश अध्याय पचपन नंबर के श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था भक्त्याम अभिजाना आवा नत्वतः तत्व माम तत्व ज्ञात है तदंतरम यह श्लोक था भक्त भक्ति के द्वारा कहते भक्ति माने है ज्ञान तो सप्तम अध्याय में कहा हुआ चार प्रकार के भक्ति में से जो चौथे भक्ति है चौथी भक्ति है भक्ति सब ज्ञान ज्ञान से ही है कृत्य ज्ञान न मुक्ति ज्ञान के बिना मोक्ष मना संभव है परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान चाहिए हाँ ज्ञान के लिए जो तो लोक में भक्ति बोलते हैं उपासना ज्ञान के लिए वो तो परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान है भक्ति आमाम अभिजान आती मुझको जानता है यावान या चास्म तत्पतः भाई जितने विस्तार में हो उपाधिकृत जितना मेरा स्वरूप है सारा संसार मेरा स्वरूप होता है तत्त उपाधि के माध्यम से मैं ही देखता हूं और विशुद्ध स्वरूप जो है तत्वतः वास्तविक स्वरूप उसको भी जानता है उपाधिकृत स्वरूप को भी जानता है और वास्तविक स्वरूप को सविशेष निर्विशेष दोनों प्रकार के स्वरूप को मेरू स्वरूप को जानता है तत्वमान तत्व तो ज्ञापन तो तो निर्विशेष रूप से पूजू को जानकर तत्वतः तो वास्तविक स्वरूप को जानकर विश्वते तदनंतर उसके प्रसाद मेरे भाई प्रवेशता मैंने मद्रूप हो जाता है मेरे से भिन्न नहीं रहेगा ब्रह्मविद ब्रह्मी भगवतीय स्मृति है तो वेरे रूप ही हो जाता है यही अर्थ होता है माने उपाधि हटाने के बाद में परमात्मा जीवात्मा में कोई भेद नहीं रहता उपाधि के कारण से भेद दिख रहा है उपाधि कृत भेद है वास्तव तो में भेद नहीं है यदि भिन्न हो तो कभी भी भिन्न वस्तु तो भिन्न नहीं हो सकता जीते जी भी नहीं हो सकता मरने पर भी नहीं हो सकता भिन्न है तो भिन्न है तो यहां उपाधि के कारण भेद हो तो उपाधि घटने बाद में एक हो सकता है यही है पूर्व पक्ष ने शंका की थी जो पचासवें श्लोक में जो कहा गया था उसको सिद्ध प्राप्त हुए था अप्रह्म तथा प्रो त्रिभूत हमें समाज से इन्हें कौन निष्ठा ज्ञान से अपरा 50 नंबर के श्लोक में कहा गया था तो सिद्धि प्राप्त हो गया ज्ञान निष्ठा की योग्यता वहां सिद्धि का ज्ञान निष्ठा की योग्यता अपने कर्मों के द्वारा बर्दाश्रमित कर्म के द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करता है अभी ज्ञान हुआ नहीं योग्यता आ गई उसमें क्षेत्र प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा यथा ब्रह्म आप नती तथा मैं निबो जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है व्यापक तो तत्व ब्रह्म तो में व्यापक तत्व को ब्रह्म कहा जाता है वच्चा इसे होना भी सूत्र है विभिन्न धातु है धातु से अर्थ से आता है व्यापक ही ब्रह्म कहा जाता है तो सिद्धियम प्राप्तो हुआ था ब्रह्म तथा प्रतिबोध में मेरे से तुम विशेष समझो जानो कहा हुआ है समाज से विस्तार से तो नहीं कर सकता हूं संक्षेप में कहूंगा समाज तो यह विस्तार ज्ञान से अपार जो ज्ञान की परम काष्ठा है परम सीमा है उसको कहों कहा था तो ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा को कहो कहा था उसके ऊपर पूर्व पक्ष ने है यही विरुद्धम यदोत्तम पूर्व ही बोल रहा था ये तो विरोधी बात है कहा आपने क्या ज्ञान से अपरािष्ठा तया माम अभिजान आदि जो पचासवें श्लोक में कहा था ज्ञान की जो परानिष्ठा है परम काष्ठा है उससे तया उस निष्ठा के द्वारा मेरे को जानता है कहा हुआ तो तो है तो विरुद्ध होगा क्यों विरुद्ध है प्रश्न आया तो उत्तर देता है कहता है यदा एवं यशमिन विषय ज्ञान उत्पद जिस विषय में जब ज्ञान होगा घट विषय ज्ञान पट विषय ज्ञान कोई भी ज्ञान होगा जिस विषय ज्ञान जब होगा या तो को होगा ज्ञाता को होगा ज्ञान तदायव उसी काल में ही तम विषय में बज्ञान उसी काल में उस विषय को जानता है यह नहीं कि ज्ञान की निष्ठा निर्द के बाद जब से जाने ऐसा तो नहीं है ज्ञान हो गया विशेष ज्ञान हो ही गया जिसमें विषय को जानता है उस काल में जानता ही विषय को जानता है ज्ञान होता है तो विषय को जानता ही है तो ज्ञाता न ज्ञान ज्ञान निष्ठा ज्ञान आवृत्ति रक्षा अपेक्षा ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा तो करता नहीं हो ज्ञान निष्ठा माने ज्ञान की आवृत्ति नीति ध्यास जिसको बोला जाता है ऐसे स्वरूप जो ज्ञान निष्ठा लक्षणा की अपेक्षा तो करता नहीं व्यक्ति जिस काल में ज्ञान होगा जिस वस्तु का वो वस्तु का ज्ञान होता ही है यदि उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता हो तो ब्रह्म का वस्तु का ज्ञान हो ही ब्रह्म का ज्ञान है तो ब्रह्म जाना जाता है उसके लिए ज्ञान निष्ठा की आवश्यकता है ज्ञान आवृत्ति की क्या ज्ञान की आवृत्ति की आवश्यकता क्या है तथा से ज्ञान भी जानाती ज्ञानावृत्तिया तो ज्ञान अभी जानाती थी विरुद्धम पूर्वक विरुद्ध शब्द है तो ज्ञान के द्वारा तो नहीं जानता और ज्ञान के जो अभ्यास के बाद आवृत्ति के बाद भी जानता जाना यह विरोध है यह पूर्वाजी ने कहा था कल के प्रसंग में गया उसका उत्तर अब देना है संगीतम विरोधम निरसित के बाद शंका वास्तव विरोध नहीं है पूर्वाजि की शंका में विरोध आ गए उसके खंडन करते हैं निरस यदि खंड यदि खंडन करते हैं दोष दोषक कहा है कोई दोष नहीं है ज्ञान की परा निष्ठा मैंने क्या है बताते हैं कोई दोष नहीं ज्ञान ही है वो परा निष्ठा कैसी होनी है निश्चय भी हो जाना कोई भी विषय का पहले ज्ञान होगा एकाएक पूर्ण निश्चय नहीं होता कालांतर में पूर्ण निश्चय हो जाता ये है ये कहना है नश्वशक ज्ञान से देखो ज्ञान क्या होता है ज्ञान से उत्पत्ति परिपाक हेतु तय ज्ञान वैसे होगा नहीं अपने उत्पत्ति का हेतु के परिपक्वता चाहिए जिससे ज्ञान हो साधन चाहिए पहले ज्ञान के लिए ज्ञान से स्वात्मा अपना उत्पत्ति परिपाक हेतु युक्त से अपने उत्पत्ति के जो परिपक्वता है साधन संपूर्ण साधन तैयार हो तभी ज्ञान होगा साधन चाहिए युक्त से प्रतिपक्ष ज्ञान विरोधी रहित जो ज्ञान हो रहा है जो साधन से युक्त ज्ञान हो पूर्ण साधन युक्त हो तो अपने उत्पत्ति के जो परिपक्वता के हे हेतु हैं अपने माने ज्ञान का परिपक्वता तो हेतु जो कारण है युक्त तो ज्ञान प्रतिपक्ष विहीन से मान विरोधी के रहित हो ज्ञान ऐसे ज्ञान का यद आत्मान यदि आत्मानुभव जो आत्मा का अनुभव निश्चय का अवसान पहुंच जाता है समाप्ति में जाता है आत्मा का अभिषण मानी अनुभव निश्चय रूप से होता है अपरोक्ष हो जाता है ज्ञान ऐसा ज्ञान वही ज्ञान निष्ठा कहा गया ये है। कहते हैं तस्य निष्ठा शब्द आबिलापात उसी ज्ञान को कहते हैं निष्ठा शब्द से कहा जाता है ऐसा हो अपने उत्पत्त्य के जो परिपक्वता के कारण हैं जितने हैं वह युक्त हो उस कारण से साधन से युक्त ज्ञान हो माने मुख्य बात, बात क्या होती है तत्व तो में से आदि महाभाग्य महाभाग्य होते हैं ज्ञान के मुख्य साधन और उसमें सहयोगी होते हैं बुद्धिशूदि आदि यानी सहयोगी कारण होते हैं केवल उपदेश मात्र से तो होगा नहीं यदि बुद्धि शुद्धि आदि नहीं है अंधकर्म आदि शुद्धि नहीं है हजार हाँ बार उपदेश करे तत्व बचे तो, तो कुछ हो नहीं होगा अंधकरण शुद्ध होना चाहिए मानी उर्वरा भूमि हो तो बीज डाल दिया तो फसल आ जाता है यदि भूमि बंजर है कितु बीज डालो होने वाला नहीं है अंधकरण की शुद्धि आवश्यकता है उसने वर्राशन भी कर्म आदि है उपासना आदि है जिसका अंभाव कर्सका उपासना आदि कहें यहां ज्ञान से स्वाप उत्पत्ति परिपाक हेतु तय तो ज्ञान से अपने उत्पत्ति के जो परिपक्वता के कारण है जब तक साधन नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा तो प्रतिपक्ष विहीन से शत्रु रहित ज्ञान प्रतिबंधक रहित जो ज्ञान होगा उसका यद आत्मा यद आत्मानुभव निश्चय अपसान तो वो ज्ञान में क्या आएगा आत्मानुभव का अपने आत्मा के अनुभव का अपसान समाप्ति हो जाती है बस निश्चय हो जाता है तस्य निष्ठा शब्द विलापाद उसी को निष्ठा शब्द से कहा है ज्ञान से परा निष्ठा समय से कहते हैं निष्ठा ज्ञान से पराशब्द से उसी को कहा शास्त्र आचार्य उपदेश उपदेश है ना ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु सहकारी कारण बुद्धिशुद्धिदि अमानित आदि तो अपेक्षा करते हैं मारे कैसे ज्ञान होगा मुख्य कारण होते हैं शास्त्र के माध्यम से कहने वाले आचार्य के उपदेश से हमें ज्ञान होगा जो शास्त्र से वो पाता आचार्य को मुख से बोलना होता है इसे शास्त्राचार्य शास्त्राचार्य शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले आचार्य शब्द शास्त्र आचार्य उपदेश शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले आचार्य के जो उपदेश होगा तत्वशी आदि जो महाभाग्य उपदेश करेंगे ज्ञानोत्पत्ति परिपाक है तुम तो ज्ञान के उत्पत्ति के परिपाक के कारण सहकारी कारण कौन है जो कहा बुद्धिश और अमानित आदि त्रयोदश अध्याय में कहा गया था अमानित मधमित्व आदि छब्बीस गुण बताया गया बुद्धिशुद्ध आदि और अमानित्वादि है ये अमानित्व अचमित्व अहिंसा छातिरा आचार्य उपासन सौसम धन्य माधु ने कहा आगे सब त्रयोदश अध्यायी जिसकी चर्चा हुई ज्ञान के साधन बताया था हमको अपेक्षा इनके अपेक्षा करके एक तो महावाक्य का उपदेश करने वाले गुरु शास्त्र के संबद्ध होकर बोलने वाले गुरु हों और बुद्धिशुद्धि आदि हो अमानित्व आदि धर्म हो जिसमें यह सब ध्यान के साधन होते हैं सहकारी कार्य है बुद्धि अमानित्व आदि और मुख्य होते हैं मान तत्वशी महाभारतीय उससे उत्पन्न जो ज्ञान होगा जनित का उसके उत्पन्न जो ज्ञान होगा क्षेत्र के परमात्मा एक मान जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बताने वाला जो ज्ञान है तत्वश आदि ज्ञान जन ज्ञान यही होते हैं ऐक्य बताने वाले अद्वैत को बताने वाले अद्वैत बताने वाले होते हैं ज्ञान से का कर्ादिकारक भेदि निबंधना सर्व कर्म संसान में एक विशेष और है जो कर्ता कर्म अधिकार आदि संप्रदान आदि के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होती है जो कर् जो कारक थे कर्ता आदि कारक जिसे होकर के कर्म होते थे इस लौकिक कर्म पारलौकिक कर्म जो होते थे कर्तिकारक कारक भेद कार, कारक कारक विशेष के द्वारा सिद्ध होने वाले बुद्धि न सर्व कर्म संन्यास है ये कर्ता है कारण है कर्म है ये अपादान है अमुक अमुक ये अधिकारण है इत्यादि जो बुद्धि में भेद बुद्धि हो जाती कोई एक क्रिया करने के लिए अकेले से नहीं होता कर्ता कार्य भी चाहिए कारण कार्य भी चाहिए संप्रदाय भी चाहिए अधिकार भी चाहिए सभी मिलकर के क्रिया होती है देवदत्ता पकाता प्र, है बोले के ऐसे देवदत्ता तो पका नहीं सकता पतीली की जरूरत होगी जल की जरूरत होगी अग्नि की जरूरत होगी काष्ट की जरूरत होगी बहुत कुछ जरूरत पड़ेंगे तो कर्ता अधिकारक से उत्पन्न होता है होते एकिया कर्म भी ऐसा ही है केवल एक ही व्यक्ति देवदत्त तो व्यक्ति एक नहीं कर सकता साधन चाहिए जो कर्ता से लेकर के तक के जो कारक होंगे कारक की अपेक्षा होगी वैसे जो कर्म होते हैं एक आदि कर्म उसका संन्यास उसका त्याग भी होगा ये ज्ञान के साधन में आते हैं सर्वकर्म संन्यास यही कार्य है एक तो बुद्धिशुद्धि आदि होनी चाहिए और तो आदि गुण होना चाहिए तत्व में महावाक्य विशेष आचार्य के मुख से सुनना होगा सामान्य व्यक्ति के द्वारा काम करो कुछ आएगा नहीं हो समझेगा नहीं विशेष वही शब्द विशेष व्यक्ति बोलता है तो हमारे अंत काल में मान्यता आ जाती है वही सामान्य व्यक्ति बोलेगा तो कुछ नहीं होता तो विशेष आचार्य हो ऐसा तो उसके सहकारी कारण होते हैं महावाक्य के लिए बुद्धिशूत्र विशुद्धि आदि है और अमानित्वादी अपेक्षित रहे उससे उत, उत्पन्न वाला जो ज्ञान है क्षेत्र के परमात्मा एकत्व एकत्व तो ज्ञान से क्षेत्र के जीवात्मा परमात्मा के जो एकत्व तो कहने वाले उपाधि को हटा करके एकत्व तो सिद्ध करने वाला ज्ञान है उसका कर्ताधिकारक भेद बुद्धि निबंधना कर्ताधिकारक जो भेद सात प्रकार के कारक हैं उसके भिन्न भिन्नता को लेकर के उस बुद्धि को बुद्धिमूलक जो कर्म होते हैं ये करता है करण है संप्रदान है और अधिकार है इत्यादि कार्य को जाने वाली बुद्धि के कारण होने वाले जो कर्म हैं मूल कारण बुद्धि है वहां बुद्धि सारे ये कर्ता कर्मादि विवेचन करती है उससे होने वाले जो कर्म है ये ज्ञादि कर्म पारलौकिक कर्म हो चाहे यह लौकिक कर्म हो कर्म सन्यास ज्ञान से ऐसे ज्ञान होना चाहिए सारे कर्म का परित्यागपूर्वक ज्ञान मेरे में कोई कर्म नहीं है ऐसी बुद्धि में आत्मा में कर्म नहीं शरीर विशिष्ट अवस्था में कर्प हैं मैं मनुष्य हूं ब्राह्मणादि हूं ऐसा समझता है तो कर्म होता है स्वात्मा अनुभव निश्चय रूपे अवस्थित में क्या होता है ऐसा ज्ञान जो होगा तो अपने आत्मा के अनुभव रूप से स्थित होता है ज्ञान स्वात्मा वो ज्ञान का जो आत्मा है उसका अनुभव रूप से यदि अवस्था हम ज्ञान की जो अवस्थिति है उस अहम ब्रह्मास्म भाव में रहना है सा परा ज्ञान निष्ठा जीत उसी को ज्ञान की परा निष्ठा कहा जाता है सिद्धि, सिद्धि प्राप्त था ब्रह्म तथा निबोध में समा से निष्ठा ज्ञान से अपरा करके पचासवें श्लोक कहा हुआ परा निष्ठा इसी तरह में आत्मा का अनुभव हो जाना जैसे हस्ता बोलते हैं हाथ में रखे हो आंवले में कोई संदेह आदि नहीं होता विपरीत ज्ञान नहीं होता संदेह नहीं होगा माने यह आंवला है ज्ञान होता है प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार आत्मा का अनुभव क्ष बना इसको कहा जाता पर निष्ठा माने शास्त्रीय ज्ञान पहले हुआ उसके बाद में अपरोक्ष होगा स्थिति माने यह दो प्रस्थान चलता है विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान वाचस्वती मिश्र कहते हैं शब्द से परोक्ष ज्ञानी होता है तब तो वैसे महाभाग्य जो सुनेगा शब्द है वो परोक्ष ज्ञानी होगा आगे मन निर्यासन के माध्यम से अपरोक्ष होगा ये वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं जैसे स्वर्गो अस्थि बोल दिया स्वर्ग है तो शब्द से सुना है देखा तो नहीं प्रत्यक्ष होता नहीं परोक्ष क्या होता स्वर्ग संबंध ज्ञान परोक्ष होता है जो भी शब्द है ये तत्वमसी आदि भी शब्द है महाभाग्य शब्द ही तो है तो ज्ञान परोक्ष होगा उस काल में फिर मनन करेगा निधि ध्यान करेगा निधि धासन के अंतिम में पहुंचने के बाद में अपरोक्ष होगा ये बात सरस्वती मिश्र का कहना है जिसको भावती प्रश्न कहते हैं और विवरण प्रस्थान पंचवादाचार्य जी का है वो कहते है नहीं यदि विषय सान्निध्य में हो तो शब्द से भी अप्रोक्षी गान होता है विशेष सानिध्य होना चाहिए इसमें दृष्टांत होता है दसमस्तोम से आदि दृष्टांत है जैसे दस व्यक्ति मिलकर के नदी पार करते थे नदी पार हो गए पार होने के बाद में एक दूसरे के मन में आया अरे हम सभी आए तो नहीं या पहे तो नहीं कोई पहा तो नहीं गए तो कहा गिनो वो व्यक्ति गिनता है जो गणक नौ को गिनता अपने स्वयं को भूल जाता है दूसरे दूसरे से गिनाया गया वहां भी स्थिति हो जाती है अपने को भूल जाता है गिनने वाला एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ बस नवी व्यक्ति है सबने गिना सबके दृष्टि में नौ व्यक्ति हो गए तो एक व्यक्ति कोई बह गया और कौन बहा यह पता नहीं होता नदी में बह गया एक व्यक्ति ऐसी धारणा उनकी होती है बह गया अब परेशान होते कौन बहा ये भी ज्ञान भी नहीं है एक बह गया क्यों नव ही है गिनती में उस बार में दस थे यहां आते आते नौ हो गए ये गिनती करते हैं गड़क अपने को भूलता है तो स्थिति में नीचे कोई एक व्यक्ति वो नीचे की तरफ से नदी में ऊपर आ रहा था किनारे किनारे उसको पूछा कोई क्या बात हमारे कोई व्यक्ति भाग गया देखा बोला उसने कहा कौन कहा बोला ये तो पता नहीं कोई बह गया ही हम दस थे अब तो नव हो गया व्यक्ति ने गिना ये तो दस है इनको कुछ भूल हो गया तो व्यक्ति कहते हैं कहता है कि मेरे सामने गिनो तो गिना गिनने वाले ने वही नौ को गिना अपने को छोड़ दिया तो बोला नौ हो गया ना दसमस्तुम से दसवा हो अब वो जो दसवा हो कहने के बाद जो दसवा व्यक्ति है उसको क्या परोक्ष ज्ञान होता है कि अप्रोक्ष होता है मैं दसवा हूं परोक्ष होगा कि अपरोक्ष होगा अपरोक्ष होता है तो विशेष सान्निध्य होने पर अप्रोक्ष होता है शब्द से भी ज्ञान होता है यह पद्माचार्य जी कहते हैं जो तत्वशी का विशेष सानिध्य है अपने से सानिध्य तो और कोई है ही नहीं स्वयं का होता है अपने से नजदीक कोई दूसरा होता ही नहीं है तो विशेष सान्निध्य है उसी से अप्रोक्ष होगा तत्व तो पद्माचार्य जी कहते हैं और पदमपाचार्य के कथन में मनन निर्दयासन दर्श दिख रहा है मान श्रवण से काम चल गया फिर मनन और निर्दसन पड़ रहा है भावधिकार के दृष्टि में तो सही हो गया श्रवण के बाद में मनन निद्यासन बहुत अप्रक्ष होगा तो श्रोतव्य मंतव्य और चरितार्थ हो जाएंगे और पदपादा जि के मत में श्रवण सही जब हो जाए हो गया तो माने व्यस्त नहीं वो क्या मानते हैं दृढ़ करने के लिए है वो पहले सुना था ज्ञान तो हो गया था दोबारा ज्ञान नहीं होगा वही ज्ञान रहेगा मजबूत करने के लिए मनन और ये मानते हैं मानो मनन दोनों की आवश्यकता है ऐसे कथन होता है तो यहां ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान जो है ना ये जो ज्ञान होने पर भी मजबूती करने के लिए चाहिए अपने कारण अपने उत्पत्ति के जो परिपक्वता के हेतु कारण होते हैं मुख्य मुख्य तो होता है तत्वशी तो तो महावाग्य होता है यहां अध्यात्म में और उसमें कैसा क्यों होना चाहिए विरोधी से रहित होना चाहिए प्रतिपक्ष भी से कहा हुआ है विरोधी न हो विरोधी आ गया तो ज्ञान सही नहीं हो पाएगा विरोधी वृत्ति न हो और जो आत्मा को अनुभव में निश्चय हो जाना निश्चय में जाकर परिवेशान होना उसी का नाम ज्ञान होता है यही है उसमें निष्ठा शब्द मिलावर निष्ठा शब्द से उसको कहा जाता है कैसे ज्ञान तो कहते हैं आचार्य उपदेश से ज्ञान उत्पत्ति परिपाक हेतु आचार्य के उपदेश के माध्यम से ज्ञान होगा शास्त्र के माध्यम से उपदेश करे आचार्य उसी से ज्ञान होगा अपना स्वरूप का ज्ञान तो वह उस ज्ञान की उत्पत्ति के परिपाक के कारण हेतु होते हैं सहकारी कारण मुख्य कारण तो तत्व आदि महावाक्य हैं और सहयोगी कारणों की बुद्धिशुद्धि बुद्धि आदि की शुद्धि रहो अंतकरण शुद्ध न हो ज्ञान नहीं होगा और अमानित्वादि त्रयोदश अध्याय में कहा हुआ है अमानित्वादी पूर्ण है यह सब अपेक्षा करके ज्ञान जो उत्पन्न का होता है माने महावाक्य की भी आवश्यकता है बुद्धि बुद्धिशुद्धि आदि की आवश्यकता है उसको सहकारी कार्य के रूप में और अमानित्वादी पूर्ण की आवश्यकता है यह के अपेक्षा करके उत्पन्न जगह है उस ज्ञान का क्योंकि वह ज्ञान का ज्ञान का स्वरूप किया है क्षेत्र ज परमात्मा एकत्व ज्ञान से कहा हुआ है क्षेत्र के परमात्मा में होने वाले जो एकत्व ज्ञान है अहम ब्रह्माष्टम पहुंच रहा उसने ज्ञान होता है अध्यात्म का ज्ञान और तीसरी बात सर्व कर्म सन्यास भी होना चाहिए कोई कर्म नहीं सारे कर्म नहीं कर्म करेंगे कर्म के फल पे चला जाएगा कर्तरादि कारक वेद बुद्धि निबंधन का कर्त आदि जो कारक होते हैं उस पर भिन्न भिन्न कारकों की बुद्धि होती है ये अमुक कारक है ये अमुक कारक है ये करने वाला है ये साधन है ये अधिकारण इत्यादि जो कारक होगा ये जिस देवता को दिया जाता है संप्रदान आदि ये कारक के बुद्धि मूलक जो सर्वकर्म संन्यास सर्वकर्म होते हैं बुद्धि के कारण होने वाले उसके त्याग पूर्वक त्यागपूर्वक ऐसे ज्ञान स्वात्मा अनुभव निश्चय रूप अपने अनुभव आत्मा का अनुभव रूप से निश्चय रूप से यदा अवस्थानम ज्ञान का जो स्थिति ज्ञान की स्थिति है सा परा ज्ञान निष्ठा उसको ज्ञान की परा निष्ठा कहा जाता है कहा सां ज्ञान निष्ठा यही जो ज्ञान निष्ठा है ना जिष्ठा ज्ञान से परा कहा हुआ था आत्मानुभव से आत्मानुभव से रहना रूप है ये ज्ञान की परा निष्ठा है आर्ता आदि भक्तृत है अपेक्षा आर्ता आदि तीन प्रकार के भक्ति हैं भक्ति जिज्ञासु भक्ति अर्थार्थी भक्ति जो सब सप्तपति अब चार प्रकार के भक्ति कहा तो उन तीनों की अपेक्षा से परा चतुर्थी भक्ति यहां परा शब्द से पचास से कहा ज्या ज्ञान से परा चौथी है ज्ञान भक्ति है ज्ञान को भक्ति कहा चार प्रकार के भक्तों की चर्चा किया तो चार प्रभाव में तेषाम ज्ञान एक जितिय उत्तम एक भक्त विशेष कहा था उन चारों में से ज्ञानी विशेष है मेरे लिए कहा हुआ था तया परया भक्तिया वही जो परम भक्ति है ज्ञान कृपा भक्ति ज्ञान निष्णा रूपी जो भक्ति है भगवंतम तत्व को तो भी भगवान जो होते हैं उनके वास्तविक रूप उनका स्वरूप को जानता है तो भगवान को जानता है ये कहते भगवान को जानने वाली वही होती है वो ज्ञान निष्ठा है भक्ति है का साधक उसको जानता है भगवान को जानता है यदा अनंतर एक ईश्वर क्षेत्र के भेद बुद्धि अशेषत्व निवर्त थे भगवान को जानने के बाद क्या स्थिति होती है कहते हैं जिसके पश्चात इस क्षेत्र के, के और ईश्वर में जो भेद दिखता था मैंने जीवात्मा परमात्मा पर, भेद दिखता था वो सबके सब, सब अशेष रूप से निवृत्ति हो जाती है भेद बुद्धि समाप्त तो हो जाती है परमात्मा को जानने पर अतो ज्ञान निष्ठा लक्षण लक्षण या भक्त्याम अभिजाना न विरुद्ध थे इसलिए तो पचासवें श्लोक गाता ज्ञान निष्ठा रूपी जो भक्ति है उसके द्वारा उसी भक्ति से मेरे को जानता है यह कहना कोई विरोध नहीं न विरुद्धे कोई विरोध नहीं है अत्रम निवृत्ति विधायी शास्त्रम वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षण अर्थपद होती इस विषय में इसी ज्ञान में आत्मज्ञान में ही परमात्म ज्ञान में ही इसी विषय में सर्वम निवृत्ति साथ में, सारे के साथ निवृत्ति प्रवृत्ति विधान करने वाले शास्त्र हैं निवृत्ति का कथन करने वाले प्रवृत्ति के लिए निवृत्ति विधायक शास्त्र है जो निवृत्ति विधायी शास्त्र निवृत्ति को विधान करने वाले शास्त्र वेदांत हो चाहे उपनिषद हो इतिहास हो पुराण हो स्मृति यहां हो सबके सब अर्थशाली हो जाते हैं इसीलिए निवृत्ति विधायक शास्त्र अर्थशाली होते हैं यदि आत्मा को चाहिए तो सबसे निवृत्त होना पड़ेगा आत्मभाव में पहुंच रहा है तो यहां बढ़ाना कुछ नहीं है सब त्यागना है सब कुछ त्यागना है देहादि को त्यागना है विचार से त्यागना है अपने असंगता में ले जाना है कर्मादि को त्यागना है कर्मादि शरीर विशिष्ट अवस्था में है मेरे में कर्म नहीं है ईश्वर त्यागना है इसी विषय में निवृत्ति पर जितने शास्त्र हैं चाहे वेदांत हो उपनिषद आदि हों इतिहास हो पुराण हो स्मृति हो सब अर्थशाली इसमें होते हैं कहां तो कुछ नमूना देते, देते हैं दृष्टांत देते हैं विद्युत्व वृत्थाया अर्थ तो भिक्षाचर में धरती कहा उस आत्मा को जान करके वृत्थाया लोके श्रणा द्वितीय श्रणा पुत्रेश से ऊपर उठ करके तो लोक संबंधी कोई ऐसा इच्छा नहीं है पुत्रादि इच्छा नहीं है वित्त दैव वित्त मानुष वित्त की इच्छा नहीं है विद्युत् उस आत्मतत्व को जान करके ऊपर उठ करके किसे लोके स्रा, से लोकेशणा द्वित्य शा पुत्रा से ऊपर होकर के उठ करके अथवा उसके अनुसर भिक्षा चर्म चलती जीवन निर्वाह के लिए भिक्षाचार्य करते हैं सर्व त्याग करके ऐसी स्थिति है यह कहा श्रुति में है वृद्धार्थ में है तस्मात न्यासम ऐसा तपसाम अतिरिक्तम आहु कहा उसमें से जो न्यास है संन्यास है त्याग है लोकेश्व्य श्रा पुत्र शरादि का त्याग तस्मात न्यासम एसाम ये, साम, ये साम साधना चित्त कर, कर्म कर्माधी न्यास तपसाम तेसाम तपसाम सारे तपो में न्यास को ही विशेष तप माना गया सन्यास को विशेषताप माना त्याग कहा हुआ है श्रुति है परक श्रुति है इसी प्रारायण पर है, न्यास एवं अत्यचेता संन्यास को ही संन्यास ही अतिरिक्त तो होता है कर्म की अपेक्षा संन्यास त्याग अतिरिक्त होता है कहा महानारायण प्रदेश में भी है संन्यास कर्मणाम न्यास कहा सन्यास में क्या कर्मों का त्याग कोई सन्यास कहा क्या था? जो <khakiitta> तो लोक संबंधी पुत्र संबंधी आदि आदि कर्म है इन कर्मों का त्याग उसी कोई सन्यास कहा गया वेदान इम च अमुम च इम च लोकम अमुम च परित्यज उस काल में आत्मभाव में जब पहुंचता है सारे वेदों का त्याग वेदान इमम च लोकम अमुम च लोकम ये लोग परलोक दोनों को त्यागता है त्याग परित्याज त्याग करके ये मैंने अश्वलायन धर्म सूत्र की बात है और महाभारत में शांति का तेजा धर्मम अधर्मम से उबे धर्म वे वे को, दो, दोनों को दोनों को त्यागो कहा सत्या तेजा उबे सत्या तेज यह रत्य से कहा धर्म को भी त्याग हो अधर्म को भी त्याग हो तो दोनों बंधन के कारण है धर्म है स्वर्गा शरीर प्राप्त होगा बंधन तो मिलेगा ही शरीर प्राप्त होना बंधन प्राप है अधर्म होगा नरगाजि शरीर के प्राप्त हो प्राप्ति होगी वो भी बंधन के कारण है इसे दोनों को त्याग किंतु पहले धर्म को नहीं त्यागना पहले अधर्म को त्यागो तो फिर धर्म को त्यागने की चेष्टा करना धर्म को त्यागना तो जरूर होगा किंतु अधर्म त्यागना मुश्किल है पहले उसको त्याग उसके बाद धर्म त्यागने का सोचना चाहो धर्म हम अधर्म दोनों को त्याग दो प्रकरण नहीं उबे सत्यांत्रित सत्य को भी त्यागो हो मिथ्या को भी त्यागो हो झूठ त्यागो भी त्याग हो उभय सत्यांत है दोनों को जब त्याग नए एना से जिस अहंकार को लेकर के त्याग दो उसको भी त्यागो जिस अहंकार से मैं त्यागी हूं यह भावना भी न हो उसको भी त्यागो ऐसा कहा महाभारत शांति पर्व इत्यादि कहा यह तो दर्शदानी वाक्यान यह भी बहुत सारे वाक्य गीता में भी दिखाई है यह हमारे अश्विन शास्त्र इसी शास्त्र में दिखाया सारे वाक्य इस प्रकार के बाद त्याग संबंधी शास्त्र कहा है ठीक है मैं गेश उत्तम हेतु प्रपंच तो है तो है ना ज्ञान के जो कारण है उसके व्याख्या करते हैं ज्ञान अपने उत्पत्ति के लिए क्या क्या चाहता है एक तो शास्त्र के आधार पर बोलने वाले गुरु की वाक्य चाहता है तभी ज्ञान होगा नहीं तो ज्ञान नहीं पाएगा और दूसरी बात बुद्धि आदि शुद्धि की अपेक्षा रखेगा अमानित्वादी गुण की अपेक्षा रखेगा ज्ञान होने के लिए ये सब होने के बाद ही होगा कहा ये कहना है उत्तम हेतु जो ज्ञान के कारण है हेतु मानी ज्ञान के कारण प्रपंच विस्तार करते हैं शास्त्र इत्यादि है कहा शास्त्र आचार्य उपदेश है ना शास्त्र के माध्यम से कहने वाले आचार्य के जो उपदेश के माध्यम से ज्ञानोत्पत्ति परिपक्क हेतु ज्ञान की उत्पत्ति के परिपक्वत्व के हेतु मानी कर्ताधिकार का भेद बुद्धि मधन सर्वकर्म संध्या सहित ऐसे ज्ञानों से कहते हैं आचार्य उपदेश हेतु तुम। कारण केवल महाभाग्य के मात्र से गुरु के उपदेश मात्र से नहीं होगा सहयोगी कारण भी चाहिए अंतर्ग्र की शुद्धि चाहिए आपने वह बुद्धि बुद्धिशुद्धि आदि कहा बुद्धि बुद्धिशुद्धि आदि होनी चाहिए और अमानित्व आदि गुण होना चाहिए इसके अपेक्षा करके जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है क्षेत्र के परमात्मा एकत्व तो ज्ञान से क्षेत्र के परमात्मा के एकत्व तो विधान वाले ज्ञान है कर्ताधिकारक का भेद बुद्धि निमंत्रण तो सर्वकर्म सन्यास सहित कहा कर्ताधिकारक का भेद बुद्धि जो होती है बुद्धि तन मूलक तन्मूलक बुद्धिमूलकर्ता है कार्य का ऐसा बदान वाली बुद्धि होगी भेद काल में उस बुद्धि के मूलक जो सर्वकर्म सन्यास सारे कर्म बुद्धि के कारण होते थे ये कर्ता है कर्म है कर्म है बुद्धि जानती तो कर्म होता था उस कर्म का संन्यास सहित ज्ञान होगा स्वात्माओं को स्थानों तो ज्ञान को जो आत्मानुभव रूप से जो होता है शास्त्र परा ज्ञान तो दूसरे ज्ञान के परामशा कही गई यह कहा है ठीक है वो कहते हैं यो ही शास्त्र अनुसार ही आचार्य उपदेशा शास्त्र के अनुसरण करके कर कहने वाले आचार्य होंगे उसके उपदेश जो होगा ज्ञान उत्पत्ति, उसी उपदेश से महावाग्य है उसके द्वारा ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी अहम प्रमाश विज्ञान तभी होगी क्यों आचार्य पुरुषों के तक आंदोल्य आचार्य वाला आचार्यवाली जानता है कहा, है।, है कहा हुआ है तस्यासा की उत्पत्ति है ना तस्या मान ज्ञान की उत्पत्ति है उसका परिपाक ज्ञान उत्पत्ति के परिपक्वता कैसा संशयादि प्रतिबंध भोशा संक्ष आदि किसी प्रकार ने इसके भी से भी से में माना चाहिए जिसके विषय में जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य के विषय में संशय आ जाए विपरीत हो जाए ज्ञान नहीं हो पाएगा संसादी प्रतिबंधक जो थे ज्ञान के प्रतिबंध कौन थे संशयादि उसके कोई प्रतिबंध है उसका ध्वस होना चाहिए नाश होना चाहिए तभी ज्ञान होगा यदि उसके प्रतिबंधक संशय जीवात्मक कैसे परमात्मा हो सकता है संशय आ जाए फिर ज्ञान होना संभव नहीं है वो तो प्रतिबंधक है उसका नाश भी हो प्रतिबंध ध्वस्त तथा हेतुभूत वो प्रतिबंध ध्वस्त हेतु बनता है उपदेश बनता है तत्वश्यदी आचार्य उपदेश उपदेश सेवा सहकारी कारण उसका सहयोगी कारण बुद्धि बुद्धिशुद्धि आदि तद अपेक्षा उस बुद्धिशुद्धि आदि की अपेक्षा करके तस्मादेव एक उपदेश आदि उपदेश के द्वारा शास्त्र के जो आचार्य शास्त्र के अनुसार बोलने वाले आचार्य का जो उपदेश है तो, तो तो परमात्मा है तत्वसी तुम तो हो या हड्डी का पुतला तुम नहीं हो इसे कहने वाले आचार्य होंगे उसके द्वारा उत्पन्न हुआ जो ज्ञान ऐक्य ज्ञान हम कहा यदि ऐक्य ज्ञान हम अहम ब्रह्माश्मी ज्ञान होगा कारक बोध भे बुद्धि निमंत्री यानि सर्वाणि कर्माणी जो कारका जो भेद कारक जो सात प्रकार के कारक हैं सब मिलकर जो कर्म होता है वो बुद्धि मूलक कर्म होते हैं किसके बुद्धि समझती है, है कर्ता है कर्म है कारण है इत्यादि समझते है तो कर्म होता है बुद्धिमूलक जो होने वाले कर्म है भेद बुद्धिमूलक कर्म यानी सर्वाणी कर्माणी जितने कर्म नित्य रवित्य काम्य प्रतिद्ध जितने कर्म माने जाते हैं सबके साथ कर्म तेषा सन्यासन सहित उनकर्मग संस्य सहित किसका कर्मण संयास के सहित सहित फलूपेण स्वात्मे सर्वर्म कल सर्वकना रहते फलूप से रण स्वात्म सर्वक अपने जो कल्पना का रहित कोई कल्पना नहीं आत्मा नहीं संपूर्ण कर्म के कल्पना से रहित जो आत्मा है यदान रह स्थित है जो सार ज्ञान से परा निष्ठा ये व्यवहार यते प्रामाणिका जो प्रमाणिक व्यक्ति होते उनके द्वारा इसको ज्ञान निष्ठा कहा जाता है पराज्ञान निष्ठा कहा जाता है यदि यथोक्ता पराज्ञान निष्ठा कथम तरशा चतुर्थी भक्ति शंका है यदि इस प्रकार की जो ज्ञान निष्ठा होती है जो शास्त्र के मर्यादा के आधार पर बोलने वाला आचार्य हो उनके द्वारा कहा गया महावाक्य हो और कार भेदबुद्धि से होने वाले कर्म का संन्यास जहां ऐसा ज्ञान के सहयोगी कारण में आता है वो त्याग होना चाहिए कर्मों का और बुद्धिशुद्धि आदि होना चाहिए अमानित्वादि होना चाहिए तो यदि यथोक्ता परा ज्ञान निष्ठा यदि आपने जो बताया ज्ञान निष्ठा यह है तो फिर वो भक्ति शब्द तो चतुर्थी भक्ति कैसी बोलती आपने भाष्य में चतुर्थी भक्ति कहा हुआ है परा चतुर्थी भक्ति इत्यादि कहा हुआ है कथम तरी चतुर्थी भक्ति फिर चतुर्थी भक्ति कैसे चौथी भक्ति कैसे बोला तो कहा कहा हुआ है श्याम ज्ञान निष्ठा जो ये ज्ञान निष्ठा है ना जो में कहा गया पचासवें सप्तम अध्याय में उसको चार प्रकार की भक्ति की चर्चा में कहा हुआ है ये चौथी भक्ति कहा हुआ है यही है आर्तादि भक्ति त्रयापेक्षा जो आर्तादी तीन आर्त है जिज्ञास अर्थार्थ ये तीन भक्ति है इसकी अपेक्षा करके चतुर्थी भक्ति दूता इसको चतुर्थी भक्ति कही गई है ज्ञान निष्ठा पराज्ञान निष्ठा को चतुर्थ भक्ति कही, कही कहा यथोक्तया भक्त्या भगवत तत्व सिद्धति इस प्रकार के भक्ति से क्या होगा भगवान के जो स्वरूप का ज्ञान सिद्ध हो जाता है परमात्मा का स्वरूप कैसा है क्या है स्वरूप होता है कहा ये कहना है तया इत्यादि कहा था तया परया भक्त्या भगवंतम तत्व अभी जाना अधिकार वही जो परम भक्ति है सब माने ज्ञान रूपा भक्ति कौन सी क्या ज्ञान रूपा भक्ति तो भगवान के स्वरूप को जानता है कहा भगवान के स्वरूप को जानता है माने भगत शब्द का भग वाले को भगवान कहा जाता है लगा भगत शब्द से बतुप लगा के भगवान बनाए जैसे धनवान गोमान वैसे भगवान भगवान क्या होता है ऐश्वर्यम तो समग्र से धर्म ज्ञान वैराग्य वित्ते तत् संग्राम भगती रा छह को छह पदार्थ को भग कहा जाता है ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य हो जाओ एक ऐश्वर्य ने समग्र ऐश्वर्य समग्र से संपूर्ण धर्म हो यश यश हो ख्याति स्त्री हो लक्ष्मी हो चार हो गए और ज्ञान वैराग्य वित्ते तत् ज्ञान और वैराग्य छह व्यक्ति को कहा जाता है भग वो भग जिसमें हो उसको भगवान कहा जाता है ऐश्वर्य वाले को भगवान भाग, कहा जाता है ऐश्वर्य समग्र धर्म से ज्ञान वैराग्य वैराग्यवित तत्माम भगती को भग कहा जाता है और भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है उत्पत्ति च विनाशम च भूताना आगतिम गतिम व्यक्ति विद्यां अविद्यां सवाच्यो भगवानी थी भगवान शब्द का वाच्य ये होता है कि प्राणियों की उत्पत्ति को जानता है उत्पत्तिम से बिना समझ नाश को जानता हो उत्पत्तिम से बिना आग कहां से आते हैं और कहां जाते हैं भूताराम आगतिम गतिम आगति को जानता है गति को जानता है कहां से आते हैं कहां जाते हैं विद्या विद्याम अविद्याम से विद्या क्या है अविद्या क्या है इसको जो जानता हो सवाच्य भगवानती छह वस्तु को जानने वाले को भगवान कहते हैं उत्पत्तिम से बिना भूता नाम आगतिम गतिम व्यक्ति विद्यां अविद्यां चवाच्यो भगवान ये भगवान शब्द करते यही होता है ठीक में कहते हैं तत्वज्ञान से फल महा तत्वज्ञान हो गया तत्व ज्ञान आत्मज्ञान मानी ऐके ज्ञान जीवात्मा परमात्म के ज्ञान पर इसका फल बताते यदानरम तत्वज्ञान के पश्चात क्या होगा कहते यदानरम एवं ईश्वर क्षेत्र के भेद बुद्धि अशेषत्व ने बर्तते हैं तत्व ज्ञान होने के पश्चात क्या होता है जो क्षेत्र ईश्वर में जो भेद बुद्धि थी अनादिकाल से बोलता ना मैं ईश्वर कभी नहीं हो सकता मैं जीव हूं जीव हूं मैं भिन्न हूं वो तो उपास्य है मैं उपासक हूं बुद्धि भेद बुद्धि है वो बड़े हैं मैं छोटा हूं स्वामी सेवक भाव है हमारे ऐसे भाव रहा है तो ये अनंतर जिस ज्ञान के पश्चात ऐके ज्ञान के पश्चात एव, अनंतरम एवं ईश्वर क्षेत्र के भेद बुद्धि अशेष्व निभरते ईश्वर और क्षेत्र के जेब में जो भेद बुद्धि थी जो खाली पड़ी हुई भेद की उसकी निवृत्ति हो जाती है जिस ज्ञान के पश्चात हम ब्रह्मास्त्र विभाव में पहुंच रहे मैं भिन्न हूं बुद्धि समाप्त हो जाती है ठीक है टीका में कहते हैं ज्ञान निशा भगवत भक्त भगवान की भक्ति मानी यही है क्या है ज्ञान स्वरूपा है ज्ञान निशा रूपाया भगवत ज्ञान ंतरे तत्व ज्ञान बोलो चाहे ज्ञान निष्ठा रूपा भक्ति बोलो एक ही चीज है तत्व ज्ञान अने तत्व ज्ञान से भिन्न नहीं हो मान भक्त ज्ञान निष्ठा तत्व ज्ञान को ही ज्ञान निष्ठा कहा गया जाएगा निष्ठा ज्ञान निष्ठा परा कहा हुआ था तत्व ज्ञान माना ऐक्य ज्ञान को कहा है ज्ञान निष्ठा रूपा भगवत भक्त ज्ञान निष्ठा स्वरूपा जो भगवत भक्ति है चतुर्थी भक्ति जो कहा था उसका तत्व ज्ञान अनित तत्व ज्ञान से भिन्न नहीं तत्फल से हो के ज्ञान का फल क्या होगा हम अहम परमाश्माव में पहुंच गया साथ उसका फल क्या होगा अज्ञान निवृत्त है अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान है अनाधिकाल से मैं परमात्मा नहीं हूं के अज्ञान उसका नाश अज्ञान में निवृत्त तन्मात्र इतना ही फल हो आत्मज्ञान का फल होता ज्ञान निवृत्ति उपचारी का औपचारिकत्व जीव और ईश्वर में जो भेद था गौण प्रयोग हुआ है वास्तविक नहीं भेद नहीं है उपचारी के भेद तथा तो पर जीव ईश्वर के जो भेद दिखाया गया वो तो गौण प्रयोग है औपचारिकत्वाद तो प्रकृत वाक्य में अविरुद्धम प्रकृत वाक्य निष्ठा ज्ञान से अपरा हुआ है अविरुद्ध है यदि इसको प्रसंहार करते अतः इत्यादि शब्द कहा तो ज्ञान निष्ठा लक्षण या बनते महा अभिजान आती इति वचन में अविरुद्ध है ज्ञानिष्ठा स्वरूपा जो भक्ति है उसके द्वारा मेरे को जानता है कहा भक्ति आम आम अभिजान आदि आवा नशा तत्व इसी श्लोक को जो कहा गया था पर जो वर्तमान श्लोक है तो ज्ञान निष्ठा रूपी भक्ति से मेरे को जानता है कहने में कोई विरोध नहीं होता एक कहा है और उपदेश एक ऐक्य ज्ञान से आया हुआ था ऐक्य ज्ञान माने महापुरुष के द्वारा उपदेश होगा तत्वमसी तो उपदेश है उसके द्वारा होने वाला जो ऐक्य ज्ञान है अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान है सर्व सर्वकर्म संस सहित से सारे कर्म का त्याग पूर्वक होता है ज्ञान जब तक कर्म के अधिकारी अपने को समझता है तब तक ज्ञान होगा ही नहीं कर्म के अधिकारी समझते समय में कर्म वैसे होगा ही नहीं घटित कर्म होता है मैं अमुक वर्णी हूं अमुक आश्रम में आएगा मैं मनुष्यादि भाव में आएगा तब वर्णाश्रम आएगा वर्णाश्रम आने पर मनुष्यादि भाव आने पर ज्ञान होना संभव नहीं है इसको त्याग होगा सबको उपदेश का औदेश ज्ञान से उपदेश में आया हुआ जो ऐके ज्ञान है हम ब्रह्मास ज्ञान होता है वह सर्वकर्म संस सहित होता है ज्ञान कैसे होता है सारे कर्म स्वरूप आत्मक से अपने स्वरूप स्थित होने के स्वरूप होता है ज्ञान वो क्या अपने स्वरूप आत्मस्वरूप पे रहने वाला ज्ञान होता है परम पुरुषार्थ औपयोगत्व परम पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष पुरुषार्थ है ज्ञान का मोक्ष मिलने वाला है परम पुरुषार्थ वही होता है परम पुरुषार्थ तो तो तुम इति औत्विन इसी विषय में मानव प्रमाण देते हैं क्या प्रमाण है त्याग के द्वारा ही ज्ञान होता करके प्रमाण देते हैं सारे श्रुति दिया है यहाँ अथवा अर्थ भिक्षाचर्म कर प्रमाण है श्रुति वाक्य है माने उस ऐक्य को जान करके परमात्मा जीवात्मा के ऐक्य जानकर फिर सारे कर्म से वित्थान होकर के लोके श्रा पुत्र वित्त आदि से गहित होकर अतः अनंतर व चलती वृक्षाचर्य करके जीवन धारण करते हैं ऐसा चलती है इत्यादि तस्मात न्यासम ऐसा तपसा में ऐसा तपसा जितने तप बताए गए हैं सबसे बड़ा तप संन्यास त्याग है कर्मों का त्याग यही कहा हुआ है इत्यादि कहा हुआ है तदेव शास्त्र उदाहरणी कहा उसी शास्त्र है मान निवृत्ति पर विधान करने वाले शास्त्र निवृत्ति को विधान करने वाला शास्त्र के यहां कथन करते हैं विदिता इत्यादि कहा था दर्शता वाक्या ने अंतिम में जाकर यह दर्शदानी बोल दिया था उसतियां दे दी त्याग पर स्मृतियां उस बताई उसके बाद यह दर्शता यहां भी दिखाया कहते हैं कहां गीता में शास्त्रे शास्त्र यह मानी अश्विन शास्त्र यहां, यहां भी दिखाया क्या वाक्य होंगे सर्वकर्मा मनसा संजस्त्र सुखम वशे नवद्वारे पुरे रही नव पंचम अत्या कहा था बात यहां भी कई वाक्य ऐसे दिखाए सारे कर्मों को कर, कि तो मन से त्याग करके किसे शरीर से तो त्याग त्याग ना मन से त्याग देना संकल्प ही न होने देना सर्वकर्माण संन्या सर्वकर्माण में संन्यास से आस्ते संन्यास करके आस्ते नवोद्वारे पूरे ही आस्ते नवोद्वार है इसमें रहता है बात अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है विधेयक कई वेले गया है ऐसा कहा गया है इत्यादि इत्यादि बहुत सारे यहां भी दिखाए गए त्यागपरक वाक्य यहां दिखाया गया था भी फूर्वक्ष बोलता महाराज ये जो वाक्य आया है ना ये तो कहते हैं यानी कि विवक्षित अर्थ नहीं है जैसा सुनाई पड़ा ऐसा अर्थ नहीं है अनर्थक वाक्य है ये क्यों आमनाय से क्रियाार्थत्व अनर्थक असत अर्थ जो उपदेश होता है क्रियापरक होना चाहिए जहां क्रियापरक वाक्य ना हो वो अनर्थक होता है आमनाय से उपदेश आमनाय पर उपदेश आमनाय से क्रियाार्थ कुछ करने के लिए और स्वर्ग काम हो यह देता लिंग लोट तबियत लगा रहा ना उसको आमराय कहा जाता है जैसे ये देता आ गया या करे आदेश दे रहा है शास्त्र स्वर्ग से आने वाले या करे ये सार्थक वाक्य है और यहां ऐसे लिंग लोट तबियत तो हई लिंग वाक्यों में सब लट लगा का प्रयोग है क्या यहाँ व्यथ्ठाया अथवा भिक्षा चारे चरणती है लट लगा रहे यहाँ हाँ इससे तो कुछ मान श्रोता कोई को, श्रोता कोई क्रिया करेगा सुनकर के नहीं हिमालय अस्थि बोल दिया हिमालय है तो सोने वाला व्यक्ति में कोई क्रिया होगी नहीं बोलती यह वाक्य का अनर्थ मारा वेद में मीमांसक कैसे मानते आमना ऐसी आमनाश क्रियावार अनर्थक का मात्र अर्थ यहां सारे लटलकार का प्रयोग दिखाई दे रहा है यहां न लिंग है ना लोट है ना तबियत है विधिवर्क वाक्य तो एक भी नहीं है यह अनर्थक वाक्य जा रही है जो आपने दिखाई श्रुति दिखाई थी विद्युत हुई जाती ये पूर्वाधि की शंका यही होनी जा रही है तो इस वाक्य में प्रमाण नहीं माना जाएगा त्यागपरक वाक्य कैसे मानेंगे ये तो लट लकार का प्रयोग है सारे में यह कहा वाक्य में पूर्वोक्त जो वाक्य दिखाया है विदिता आदि अविवक्ष अविवक्षितार्थत्वाद विवक्षित अर्थ नहीं है इनका जैसे बोलना चाह रहे हैं हाँ, आप वैसा अर्थ नहीं है नास्तिक स्वार्थ प्रामाण्य मित्यों में प्रमाण है नहीं यह तो अप्रामाणिक वाक्य है अपने विषय में इनका प्रमाण नहीं होता स्व अर्थ अपने विषय है उसमें प्रमाण नहीं ये वाक्यों क्यों विवक्षित अर्थ नहीं इनका इनका ये आशंक्य शंका कर पूर्वाधिक शंका आ जाती है ये वाक्य अप्रामाणिक वाक्य है जो आपने कहा मैंने निवृत्ति विधायक शास्त्र दिखाया था अब निवृति परक शास्त्र दिखाया इनमें प्रमाण तो है निवृत्ति करे ऐसा अर्थ आता नहीं है कर्म की त्यागी ऐसा अर्थ है नहीं निकलता शंका करके उत्तर देते हैं अरे बाबा जब सारे वेदों का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन होता कि नहीं होता इन वाक्यों को अध्ययन होगा ना वेद अंतर्गत है अध्ययन विधि उपातत्वाद अध्ययन विधि के द्वारा गृहित है स्वाध्याय अध्ययन तब्य आए ना तो उसके उसके, उसके अंतर्गत ये वाक्य आते हाँ हैं किस बात है अपने वेद का अध्ययन करना कहा है ये भी वेद है अध्ययन के भीतर आया हुआ है तो अनर्थक नहीं होता बात है। ये वाक्य यही कहना चाहते हैं सिद्धांत है। अध्ययन विधि उपातत्वाद अध्ययन विधि के द्वारा गृहित होने से वेद ये वेद वाक्य जितने भी है ना अध्ययन विधि के अंतर्गत आते हैं सब ये तद अनुरोधित्वाच अध्ययन विधि अनुरोधी होने से इम और अन्य भी वेद के अनुरोधी होकर के जो चलने वाले भी प्रामाणिक होते हैं चाहे इतिहास हो वृत्ति हो पुराण हो वो भी वेद के अनुकूल चलने वाले प्रमाणिक होते हैं तो ये तो अध्ययन विधि के अंतर्गत होने से बाकी तो प्रमाण ही है इसके अनुरोधी होने से अन्य भी स्मृति आदि हैं पुराण आदि वो भी प्रामाणिक माने जाते हैं अनुरोधी होने से इसलिए ये के अनर्थक है नहीं मानना ये सिद्धांत बोलते हैं अर्थमान है ये वाक्य ये निवृत्ति विधान करने वाले वाक्य है ये नचक नचक करके बाद समय कहा सिद्धांत कहते हैं नचक तेसाम वाक्य न अनर्थक जो पूर्वोक्त वाक्य है निवृत्त विधायक जो वाक्य है इसको अनर्थक नहीं मानना चाहिए अनर्थक है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्यों पूर्वादी बोलता है महाराज ठीक है अप्रामाणिक तो नहीं मानते हम किंतु अर्थवाद वाक्य है ये अर्थवाद है स्वार्थवाद प्रमाण नहीं है अन्यत्र मिल करके प्रमाण होगा अर्थवाद वाक्य है ये जो निवृत्ति परार जो वाक्य दिखाया है अर्थ। तो असवाद अर्थ, है ऐसे मानेंगे अप्रामाणिक तो नहीं कहेंगे वेद है किंतु असवाद है बोलेगा तो सिद्धांत कहते हैं न तो अर्थवाद अर्थवाद भी नहीं होता स्व प्रकरण सत्व अर्थवाद जो है ना दूसरे के स्थान में जाकर के बोलता है अपने प्रकरण में नहीं होता वो ये अपने प्रकरण में वाक्य किसमें यह ज्ञान प्रकरण में वाक्य आए हुए हैं ज्ञान के लिए निवृत्ति के साधन बताया गया शुभ प्रकरण अतत्व अपने प्रकरण में है ये इसलिए अर्थवाद नहीं कहना इसको प्रत्येगात्मा अधिक्रिय स्वरूप निष्ठात्वाद दूसरी एक तो अपने प्रकरण में है यह अर्थवाद प्रकरण में नहीं ये वाक्य दूसरी बात जो प्रत्येगात्मा अंतरात्मा है अधिक्रिय स्वरूप जो प्रत्येगात्मा है अंतरात्मा है उसमें निष्ठा रखते हैं स्थिति होती है इन वाक्यों में क्या अतिथि होती है कर्म को त्याग करेंगे आत्मभाव रहे इस तात्पर्य होता है इनका जो वित्ता भि अर्थ भिक्षाचरण करते आदि वाक्य तो यही है प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा अधिक्रिय स्वरूप निष्ठावाद्य कहा था प्रत्येगात्मा जो अधिक्रिय स्वरूप आत्मा है प्रत्येगात्मा है अंतरात्मा है उसमें निष्ठा रखते हैं वाक्य स्थित होते हैं वाक्य वाक्य जो विधित्व अथवा भिक्षा भिधा, कर्म करती आ रहे वाक्य इसलिए ये अर्थवाद नहीं कह सकते इसको अपने प्रकरण में बैठे हैं और आत्मा को बता रहे हैं वाक्य क्यों बता रहे हैं आत्मा के विषय कहा रहे उसमें निष्ठा रख रहे तो मोक्ष से मोक्ष उसी में है इन्हीं वाक्यों के बाद जैसे मोक्ष बना होता है इसलिए कर्मकांड के साथ में इनका कोई संबंध नहीं है अपने प्रकरण में ज्ञान प्रकरण में वाक्य कहा है यदि कर्मकांड में होते तो अर्थवाद माने जाते ज्ञान प्रकरण में है अपने प्रकरण में है दूसरी बात जो प्रत्यगात्म है अभिक्रिय स्वरूप जो आत्मा में निष्ठा रखते हैं मन मोक्ष परक वाक्य होते हैं कहा तो कर्मकांड के साथ इस वाक्यों का कोई तालमेल होता नहीं है जैसे पूर्व समुद्र की तरफ जाने वाला व्यक्ति और एक पश्चिम समुद्र के जाने वाला व्यक्ति के साथ तालमेल नहीं होता विपरीत के कर्मकांड अलग चलता है ज्ञानकांड अलग है ज्ञानकांड में है वाक्य कौन वाक्य विद्युत्थ भिक्षा शर्म सर्व आदि वाक्य ये कह रहे हैं नहीं पूर्व समुद्रम जिग्ञस पूर्व समुद्र के जाने की इच्छुक ही व्यक्ति पूर्व के तरफ समुद्र के तरफ जाने वाला है पूर्व समुद्रम जिग्ञो हो प्राचीलों में ना प्रत्येक समुद्रम जिग्ञो होना विपरीत रूप से जो पश्चिम के तरफ जाने वाला समुद्र के तरफ जाने वाला व्यक्ति के साथ समान मार्ग तो न संभवती समान मार्ग विपरीत मार्ग होता है तो कर्मकांड के मार्ग अलग है ज्ञान कांड मार्ग अलग ये जो अर्थविजित्व भीक्षाचर्म आदिवा के ज्ञानकांड के अपने प्रकट में स्थित है यदि कर्मकांड के विषय में होते तब तो इनको अर्थवाद माने जाते इनको अर्थवाद मानना संभव नहीं है तो यह प्रामाणिक है वाक्य क्या है? तो पूर्व समुद्र जाने के इच्छुक जो व्यक्ति होगा उसका जो प्राचीनों में विपरीत रूप से चलने वाला दूसरा कौन पश्चिम समुद्र की तरफ तर जाने वाला व्यक्ति के साथ समान मार्ग नहीं होता भिन्न विरोधी मार्ग होता है ठीक इस प्रकार है यहां भी ज्ञान प्रगट में स्थित वाक्य है ये विधिता अर्थ भिक्षा सर्व दिया व्यथाया भिक्षा सर्वचरित आदि वाक्य कहा प्रत्येगात्म विषय प्रत्यय संतान करना अभिनिवेश ज्ञान निष्ठा किसके लिए होती है जो तो आत्मा को विषय करने वाली जो प्रत्यय वृत्ति होती है हम ब्रह्माश की वृत्ति प्रत्यय अन्य वृत्ति है प्रत्येगात्म को विषय करने वाली जो वृत्ति है अंधकरण की वृत्ति उसकी जो परंपरा चलाना धारा चलाना संतान करो अभिनिवेश उसी में होता है ज्ञान माने ज्ञान माने अहम तो ब्रह्माष्टी की धारा चलना यही ज्ञान कहा जाता है ज्ञान निष्ठा है उस स्थिति है साथ जो ज्ञान निष्ठा जो है वह प्रत्येक समुद्र दमनवत्त कर्मा स्वाभावित्वरुद्ध पूर्व जाने वाले व्यक्ति के लिए पश्चिम उत्तर जाने वाले व्यक्ति के साथ स्वाभावित्व नहीं तो एक साथ होना संभव नहीं होता ठीक इस प्रकार कर्म के साथ इसका विरोध होता है ज्ञान निष्ठा का किसका ज्ञान निष्ठा का कर्म के साथ विरोध होता है कहा तो जो ज्ञान निष्ठा है सहामारी ज्ञानिष्ठा वह प्रत्येक समुद्र के मनमत जैसे पश्चिम की तरफ जाना है समुद्र की तरफ जाने वाले के समान कर्मणा उसके साथ या कर्म के साथ विरोध है जैसे पूर्व समुद्र जाने वाला पश्चिम समुद्र जाने में विरोध होता है स्वाभाविक नहीं होते साथ साथ नहीं होते ठीक इस प्रकार कर्म के साथ ज्ञान निष्ठा का विरोध है विरोधा कितना विरोध है थोड़ा विरोध नहीं अति विरोध है पर्वत सरसपयोरिव अबांतरवान अबांतरवान विरोधा करते हैं ऐसे भेद वाले हैं ये अवांतर भेद वाले कैसे थोड़े से भेद नहीं अति भेद जो पर्वत और सरसों के दाने में कितना भेद होता है परिवार में बहुत बड़ा भेद है कहां पर्वत कहां सरसों के दाने? जितना भेद है उस तरह के भेद है कर्म और ज्ञान निष्ठा में कैसा है आ, इसके समान भेद है तो इनमें सहभागी होना संभव नहीं है प्रमाण विदान निश्चित जो प्रमाण दत्ता हो गया ऐसा निश्चय है जिसमें कर्म में और ज्ञान निष्ठा में इतना भेद दिखता है जैसे पर्वत और सरसों समान तुलना में ऐसा दिखता है तस्मात सर्वकर्म संन्यास है ज्ञान निष्ठा का दिया सारे कर्मों का त्याग नित्य नैवित जो भी कर्म हो और काम्य प्रति कर्म है सबको त्याग के द्वारा ही यह अलौकिक कर्म पारलौकिक कर्म सारे के सारे कर्म के त्याग के माध्यम से ही संन्यास के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा का या ज्ञान कर्तव्य होता है यह सिद्ध होगा तो मुख्य चाहने वालों के लिए ज्ञान निष्ठा कर्तव्य बनता है ठीक है ठीक है <laughs> तथा तो भी सूरोधित चलो ठीक है अप्रामाण्य तो नहीं वाक्य मान जो वेद अध्ययन विधि के साथ विरोध हो रहा है अध्ययन में ये भी आ जाते हैं वाक्य भी आ जाते हैं जो सारे वेद पढ़ेगा तो ये वाक्य भी आ जाएंगे तो वेद को तो ठीक नहीं है तो चलो प्रामाणिक मानते फिर भी प्रामाणिक जैसे ामाणिक अर्थवाक्य पूर्वादी की संख्या तथापि प्रामाण्य होने पर भी अध्ययन विधि के अंतर्गत आने पर भी यह वाक्य सोरोधित वो रोया कहते हैं रोया मैंने उसमें तात्पर्य नहीं है क्यों उसमें होता है के बरिशी रदतम नदेयम ऐसा सूर्य वाक्य है माने एक बरिश्ठ नाम का याग होता है उसे दान नहीं करना चाहिए रजतम नदेयम उसमें तात्पर्य होता है बरिश अर्थ करने पर एक बरिश नाम का याग होगा उसमें रज रजलमदेह होता है उसके लिए अर्थवाद वाक्य है क्यों किसी व्यक्ति ने वरिशी याग में रजतदान किया था उसको रोना पड़ा और रोया ऐसा होता है रुद्र अशुभ विमोचन है, रोदित वो रोया और रोया तो बरिशी रजल वाक्य के लिए अर्थवाद होता है वाक्य कहा हुआ है ये पूर्वाधिक हो रहा है तथा आप इत्यादिवत इत्यादि इत्या वाक्य होते हैं इस प्रकार न स्वार्थ इमानता वो रोया में तात्पर्य नहीं है स्वरोधित वाक्य जैसा आया रोने में तात्पर्य नहीं तात्पर्य कहां है उसका बरिश ही न दे बरिश नाम के याग में रजदान न करे वह तात्पर्य होता है इसका तो यह अर्थवाद वाक्य माना जाता है इसी प्रकार स्वार्थ मानता पूर्वाज बोलता है स्वार्थ में अपने स्वार्थ में प्रमाण नहीं इन वाक्यों में जिन वाक्यों में जो विदुत्व भिक्षा चर्मचरित वाक्य जो दिया था निवृत्त विधायक शास्त्र दिया था इसमें स्वार्थ में प्रमाण नहीं अर्थवाद वाक्य है ऐसे पूर्वादी ने कहा उत्तर देते न कहा सिद्धांत ने कहा न तो अर्थवाद इस वाक्यों को अर्थवाद नहीं मान सकते विदुत्व वृत्था अर्थ भिक्षा चरमचर आदि वाक्य जो यहां दिया है निवृत्त विधायक शास्त्र इसको अर्थवाद भी नहीं मान सकते सिद्धार्थ ने कहा क्यों स्व so, प्रकरण अपने प्रकरण में ज्ञान प्रकरण में वाक्य कहां है कर्म प्रकरण प्रकर में होते तब तो अर्थवाद माना जाता ज्ञान प्रकरण में स्थित वाक्य है स्व प्रकरण दूसरी बात प्रत्येगात्म अविक्रिय स्वरूप निष्ठावाच्य प्रत्येगात्म जो अविक्रीय स्वरूप है उसमें निष्ठा रखते हैं वाक्य उसमें स्थित होते हैं वाक्य मोक्ष इसी होता है निवृत्ति भी मोक्ष होता है ठीक मैं कहा इत मुक्षोर अपेक्षित मोक्ष अपेक्ष औपयिक ज्ञान निष्ठस अधिकार कर इस हेतु तो आगे हेतु तो देना चाहते हैं क्या मुमुक्षोर अपेक्षित मोक्ष मोक्ष क्या चाहता है मोक्ष चाहता है उसकी अपेक्षा किसमें मोक्ष मुख अपेक्षित मोक्ष के उपाय रूप जो ज्ञान होता है मोक्ष के उपाय ज्ञान आत्मज्ञान मोक्ष के उपाय है मुमुक्षको चाहता मोक्ष चाहता उसको उपाय क्या ज्ञान निष्ठ ज्ञान निष्ठा है संन्यासी अधिकारों ज्ञान में निशा रखने वाले के संन्यास कर्म के त्याग में अधिकार है किसमें संन्यास में संन्यासी अधिकारों हो न कर्म निशायाम कर्मनिशा में उसका अधिकार नहीं है बर्णाश्रम हित कर्म नहीं वहां जो बुक्ष से आने वाले व्यक्ति के लिए कर्म त्याग में ही है ये कहना चाहते हैं क्या प्रत्यगात्म इत्यादि कहा था प्रत्यगात्मा स्वरूप निष्ठित्वाच्छ से कहा था मोक्षा गिण तो होता है प्रत्यात स्वरूप निष्ठा होती है मोक्ष की ज्ञान अनिष्ठ से कर्म कर्मिष्ठा विरुद्धा तथा दृष्टान्त ज्ञान निष्ठा जो होगा ना ज्ञान निष्ठा का और कर्म कर्मनिष्ठा में विरोध है तो एक पूर्व समुद्र की तरफ जाने आने वाला जैसा और एक पश्चिम समुद्र की यात्री के समान विरोधी मार्ग विरोधी होते हैं क्योंकि कर्तिक कारक को लेकर के कर्म होता है कर्मनिष्ठा तो के लिए कर्तरादि कारक सात प्रकार के जो कारक लेकर होगा भेद बुद्धिपूर्वक होता है और सारे भेद को नाश करके ज्ञान निष्ठा होती है कर्ताधिकार को समाप्त करके ज्ञान निष्ठा बनी है विरोधी है नहीं इत्यादि कहा इसको नहीं पूर्व समुद्रम किसी के जो पूर्व समुद्र की तरफ जाने वाला व्यक्ति होगा गंतु इच्छु जिगवशु तस्विगो जो जाने वाला व्यक्ति होगा उसका प्राचीलोम में ना प्रत्येक समुद्रम जिगमशा जो विपरीत रूप से पश्चिम समुद्र की तरफ जाने वाले व्यक्ति के साथ में सहभागित होने सकता है समान मार्ग हो नहीं सकता होगा, विरोधी मार्ग होगा तो इस प्रकार ज्ञान आत्मज्ञान मोक्ष से आने वाले व्यक्ति का और स्वर्गा से आने वाले व्यक्ति का भिन्न मार्ग होगा कर्म मार्ग आलाय ज्ञान मार्गालय ज्ञान निष्ठा स्वरूपानुवाद पूर्वक ज्ञान निष्ठा के स्वरूप का अनुवाद पूर्वक कर्मनिष्ठा तस्या सहभागित विरोध मित्र राष्ट्र ग्रह उस कर्मनिष्ठा का मानी ज्ञान निष्ठा के हिसाब से सहभागित्व होने सकता है एक साथ होना संभव नहीं एक दृष्टांत सिद्धांत होता है प्रत्येगात्म इत्यादि कहा था में विषय संतान कर रहा अभिनिवेश ज्ञान निष्ठा प्रत्येगात्मा के तर्फ माने एकाचार वृत्ति बने इसके लिए ज्ञान होती है ठीक है कहा कथम ज्ञान कर्म विरोधो विरोधी ज्ञान और कर्म विरोधी बुद्धि कैसी होती है समान है किसान का पूर्वाधिक है कथम ज्ञान कर्म हो विरोध बुद्धि कैसे यंका कर उत्तर देते हैं कर्मणाम के उत्तर वाक्य कर्माम ज्ञान निवृत स्मृति अरे बाबा कर्म जो होता है भेदपूर्वक होता है और ज्ञान अभेदपूर्वक होता है ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होते कर्म के ज्ञान होने पर कर्म नहीं हो सकता स्मृति में प्रसिद्ध है श्रुति में प्रसिद्ध है स्मृति में प्रसिद्ध है ज्ञान के पश्चात कर्म होना संभव नहीं है आत्मज्ञान होने के बाद कर्म होना संभव कर्ता अधिकार को बाध करके ज्ञान होता है कर्ता अधिकार को लेकर के कर्म होता है विरोध यह पर्वत और सरसवेर कहा था कितना भेद है इनका विरोध कितना विरोध पर्वत और सरस्वती के धाने के समान इतना विरोध होता है परमाण में इतना विरोध है ऐसा अंतर्वान वयोर धर्म एक धर्मी निष्ठत्व भाव संपादक भेदवान कैसे कहते देखो अंतर्वान शब्द दिया है वास्तव है पर्वत सर स्वरूप अंतर्वान मान भेदवान कैसे भेद है अंतर्वान मान उधर्म दोनों एक एक व्यक्ति में एक काल में रहने सकते कौन कर्म कर्मनिष्ठा और ज्ञान ज्ञानिष्ठा भिन्न काल में दोस्तों तो पहले कर्म कर्मनिष्ठा और उत्तर काल में ज्ञानिष्ठा हो सके और एक ही काल में भी दो व्यक्ति में एक में कर्मनिष्ठा एक में ज्ञान निष्ठा हो सके किन्तु एक ही व्यक्ति में दोनों के दोनों एक काल का होना समुभव नहीं कौन ज्ञान निष्ठा और कर्मिष्ठा दो व्यक्ति हो एक ज्ञान निष्ठा वाला एक कर्म एक ही काल में हो गए और एक ही व्यक्ति में भिन्न काल में हो सकते हैं पूर्व में कर्मनिष्ठा उत्तर में ज्ञान निष्ठा काल कालभेद से हो सकता है या व्यक्ति व्यक्तिवेद से एक काल में हो सकता है क्योंकि एक ही व्यक्ति में एक ही काल में दोनों निष्ठा होनी संभव नहीं यही कहना चाहते हैं अंतर्वान माना क्या है उभयोर या ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा दो है दो उभयोर एक धर्म निष्ठा है एक ही धर्मी हो ये दोनों धर्म ज्ञान निष्ठा कर रहे धर्म व्यक्ति एक हो एक धर्म निष्ठत्व है ना साय अभाव संपादक सा का अभाव सामंजस्य होना संभव नहीं ऐसा संपादक भेदवान एक साथ होना संभव नहीं एक ही काल में एक ही व्यक्ति में दोनों होना संभव नहीं ऐसा है अवान्तर भेद रहता है इसको अंतर्दान अंतर्वान का तो भेदवान एक ज्ञान कर्म और असुमुचय फलतमुष हो ज्ञान और कर्म का समुचय होना संभव नहीं भक्ति प्रपंच आदि जो है ना शंकराचार्य से पहले हुए कुछ में व्याख्या लीजिए जिन्होंने वो कहते ज्ञान कर्म का समुच्चय मानते हैं ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना चाहिए उनका कहना है यानी कि ज्ञान होने पर कर्म छोड़े ऐसा नहीं क्यों कुर्बन वह कर्मा जिसमें शतम समा कहा हुआ है कर्म करते हुए सवशाल जी ने की इच्छा धिकर्म जो अग्निहोत्राधि कर्म करते हुए सौ साल जीने की इच्छा करे तो ज्ञान होगा तो सौ साल के भीतर ही होगा माने मनुष्यों की आयु सता, सतायु कहा हुआ सौ साल की आयु बताई गई है तो उसके पहले ज्ञान होगा तो ज्ञान होने पर कर्म नहीं छोड़ सकता क्यों शतवर्षक के दिया कर्म के अवधि कहा रख दिया कर्बणी कर्माणी सभा एवं तो न कर्म लिप्त अस्सी वर्ष उसको लेकर बोलते हैं ये किंतु शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं नहीं ज्ञान के बाद कर्म होना संभव नहीं है कर्तादि कारक को लेकर के कर्म होता है कारक भेद भे आरोप करके कर्म होता है उसको अभाव करके ज्ञान होता है उसके त्याग से ज्ञान होता है मैं कर्ता नहीं हूं कोई कारक नहीं कर हूं कर्म नहीं करण नहीं इत्यादि भाव से ज्ञान होता है विरोध तो वो जो कुर्वनियम होगा जो ज्ञान नहीं है जो अज्ञानी लोग उनके लिए कहा हुआ है ये जी अवस्था में है शास्त्रीय कर्म करता हुआ जीवनयापन करेगा नहीं तो प्राकृतिक जो कर्म होगा स्वाभाविक कर्म तबुज डालेगा कर्म होने लग जाएगा hmm. समय तो उतना ही होता है चाहे पूरे दिन आप शास्त्रीय कर्म करें चाहे अहिंसा आदि कर्म करके काटें समय तो वही होगा क्यों पाप कर्म करने के लिए सिखाना नहीं पड़ेगा स्वाभाविक है अनादिकाल से वो कर रहा है इसलिए शास्त्रीय कर्म करके सम, करे समय आपन करें अज्ञान अवस्था में हो तो ये कहना है ज्ञान के बाद कर्म होना संभव नहीं इतना विरोध यही कहा हुआ है ज्ञान कर्म और चाहिए भरती प्रव जाति समुच्चय बोलते थे ज्ञान और कर्म का कर समुच्चय मैंने ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना चाहिए उनका हट हाँ यही है अग्नोत्र जुहार कहा हुआ है अग्नोत्र का हवन करते रहना चाहिए और कर्बन निर्भव कहा हुआ है शंकराचार्य जी विवाह कर देते हैं यदि अज्ञान अवस्था में है आत्मस्वरूप में नहीं पहुंचा है तब तो, तो कर्म करना पड़ेगा शास्त्रीय कर्म करेंगे तो स्वाभाविक कर्म करने पाएगा समय उतना ही है समय नहीं मिलेगा बच जाएगा यदि ज्ञान हो चुका है आत्मज्ञान तो कर्म हो नहीं सकता वह कर्ताधिकारक को लेकर के कर्म होता है कर्ताधिकार को बिता करके ज्ञान होता है स्थिति ऐसी है तो ज्ञान कर्म और ज्ञान कर्म का न होने पर एक साथ न होने पर फलतों को सुमर रही जिस निष्पन्न क्या हुआ प्रसंहार करते तस्मात इतिहास कहा तस्माद सर्व कर्म व सारे कर्मों का त्याग चाहे वित्त कर्म हो नैवित कर्म हो काम्य कर्म हो प्रतिहित कर्म हो जो चार प्रकार के कर्मों की चर्चा है संपूर्ण कर्मों के त्याग के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा कार्या ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए यही सिद्ध हो गया ये कहा हुआ है समय हो गया है यही रक्त फिर कर पूलशमाताय ओम शांतिः